दोस्तों, तुम्हें पता है दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग क्या है? कंफर्ट। हाँ, वही जो तुम्हें कन्विन्स करता है कि सब ठीक चल रहा है, जबकि अंदर से आवाज आ रही होती है, कुछ मिसिंग है। कंफर्ट जोन एक इन्विजिबल जेल होती है, जिसमें डर के गार्ड्स खड़े होते हैं और एक्सक्यूज़ेस उसके गे� मतलब जब तुम्हारा दिमाग कहता है क्या पता फेल हो जाओ तो असल में वो कह रहा होता है मैं तुम्हें सेफ फील करवाला चाहता हूँ लेकिन ग्रोथ से दूर देखो फियर बुरा नहीं है वो सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम किसी नई चीज के करीब हो लेकिन हम उस सिग्नल को स्टॉप साइन समझ लेते हैं जैसे तुम एक ब्रिज जिंदगी का हर बड़ा जंप अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे कम्फर्ट जोन का एड्रेस अलग होता है। अगर तुम दोनों जगह एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम सिर्फ कंफ्यूशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। जेन लिखती हैं, "The walls of your comfort zone are lovingly decorated with your past excuses." वाह, लाइन है ना? काट के रख देती है। क्� तो हम सिर्फ एक और वाल पेपर लगा रहे होते हैं अपनी comfort zone की दिवारों पे और सबसे funny part ये excuses logical लगते हैं तुम्हें लगता है ये reasons हैं लेकिन असल में ये तुम्हारे दर के make-up हैं ताकि वो ज्यादा civilized दिखें एक real life scene imagine करो तुम्हें एक बड़ा decision लेना है एक business start करना है लेकिन सच तो ये है कि time कभी perfect नहीं होता बस एक moment होता है जहां तुम कहते हो बस अब बहुत हुआ वो sentence बस अब बहुत हुआ यही वो turning point होता है जहां से जिंदिगी का new season शुरू होता है fear वहीं रहता है लेकिन तुम्हारा decision उसके उपर लिख जाता है Jen कहती है the only मतलब अगर तुम डर से भागते हो तो वो बढ़ा होता जाता है और अगर तुम उसकी तरफ चलते हो तो वो डिसॉल्व होने लगता है। एक छोटी एक्सरसाइज सोचो। अगले बार जब कोई चीज तुम्हें डराए, तो अपने आप से पूछना ये फियर मुझे बचाने आया है या रोकने? अक्सर जवाब मिलेगा रोकने और बस वही समझ जा� और एक दिन वो ठीक चल रहा है तुम्हें अंदर से खा जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी ब्लांड हो गई है, वो सिग्नल है कि तुम कंफर्ट के ट्रैप में हो। अब वक्त है उस थोड़ा सा डर को थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाने का। फ़ियर हमेशा रहेगा, लेकिन वो बदल जाता है जब तुम Exactly इसीलिए करना है क्योंकि रिस्क के उस पार ही वो जिंदगी है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे और जब तुम ये समझ जाते हो तो excuses अपने आप गिरने लगते हैं और comfort zone सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाता है और यही moment होता है जहाँ तुम्हारा real power mode on होता है क्योंकि अब तुम सीख चुके हो fear को feel करते हुए भी action लेना possible है और जब action real होता है, तो उसके साथ आता है एक और game changer, decision. अगला chapter वही दिखाएगा, कैसे एक बस अब बहुत हुआ का decision तुम्हारी पूरी reality rewrite कर सकता है.